गीता तत्व चिंतन यज्ञार्थ कर्म का स्वरूप 25 कर्म बंधन से छूटने का उपाय इस प्रकार कर्म के बंधन से यदि हम मुक्त रहना चाहते हैं तो उसकी दो शर्तें हैं एक तो कर्म करना और दूसरे कर्म के प्रति आसक्ति न रखना जब कर्म के प्रति हमारी यह भावना होती है कि मैं जगत चक्र के चलने में सहयोग दे रहा हूँ यह मेरा स्वभाव नियत कर्म है इसका पालन मेरे लिए कर्तव्य है यदि मैं यह नहीं करूंगा, तो संसार चक्र के घूमने में व्यवधान उपस्थित करूंगा। इसके द्वारा मैं किसी प्रकार अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं चाहता अपितु संसार का हित ही चाहता हूं। प्रकृति के इस विराट यज्ञ में मैं भी अपने सहज कर्म के पालन के द्वारा अपनी तुक्ष आहूति प्रदान कर रहा हूँ तो ऐसा कर्म यथार्थ हो जाता है और जब ऐसे यथार्थ कर्म को आसक्ति से रहित होकर करते हैं तो वह कर्म से लगने वाले बंधन को काटने वाला बन जाता है हमें ध्यान रखना होगा कि कर्म के प्रति आसक्ति का भी त्याग करना पड़ता है मनुष्य अपने कर्म को यज्ञार्थ तो बना ले सकता है पर यदि वह कर्म में आसक्त हो जाए तो ऐसा कर्म फिर कर्म बंधन को काट तो पाता ही नहीं उल्टे वह कर्माशक्ति उसके लिए एक नया बंधन तैयार कर देती है मान लीजिए मैं एक सेवा का कार्य कर रहा हूँ मैंने अस्पताल खोल दिया है और उसके माध्यम से रोगी नारायण की सेवा करता हूँ जब मैं यह सेवा कार्य निस्वार्थ बुद्धि से करता हूँ तो वह यज्ञार्थ कर्म बन जाता है पर यदि कभी उस कर्म को छोड़ने की नौबत आए और मैं उसे न छोड़ सकूँ उसके प्रति आसक्त हो जाऊँ तो फिर वह सेवा कार्य ही मेरे लिए बंधन बन जाता है इसलिए भगवान ने यज्ञार्थ के साथ मुक्त संग कहना आवश्यक समझा मेरा मानस ऐसा होना चाहिए कि जब कर्म को त्यागने का प्रयोजन उपस्थित हुआ तो त्याग दिया जब तक उसे करना पड़ा तब तक यथार्थ भाव से किया फलाशक्ति के साथ साथ कर्माशक्ति का भी त्याग होना चाहिए यही यथार्थ कर्म का रहस्य है फिर जब हम कर्म यज्ञ भाव से करते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो जैसे यज्ञ में हम किसी प्रकार का दोष नहीं रहने देते सावधान और सतर्क होकर यज्ञ करते हैं उसी प्रकार हमें अपने कर्मों को भी पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ करना चाहिए और उन्हें निर्दोष रूप से सम्पन्न करने में उद्यमी होना चाहिए तभी तो भगवान कृष्ण योग की एक भरी परिभाषा कर्म की कुशलता कहते हैं जब वे कहते हैं योग कर्म से कौशलम जिसकी विस्तार से चर्चा हम गीता अध्याय दो श्लोक पचास की व्याख्या के प्रसंग में कर आए हैं